अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के मूल भाग का विचार हो चुका है भाष्य का विचार होना है द्वितीय मुंडक है पूर्व में उपक्रम में बताई गई पराविद्या अपराविद्या में से पराविद्या के विषय का विस्तार से वर्णन करने के लिए प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में अपराविद्या का विषय विस्तार से बता दिया गया है द्वितीय मुंडक का प्रारंभ ही है पराविद्या के विषय का विस्तार से वर्णन करने के लिए इस खंड के द्वितीय मंत्र में पराविद्या के विषय का संक्षेप में निर्विशेष स्वरूप बताया दिव्यो हमूर्त पुरुष सबाहाभ्यंतरोज इत्यादि से तृतीय मंत्र से प्रारंभ किया जो निर्विशेष पुरुष है उसी के सविशेष स्वरूप का विस्तार से वर्णन करने के लिए वही अपने में अध्यारोपित त्रिगुणात्मिका प्रकृति अव्याकृत आकाश शब्दित जिसे यहां पर अक्षर शब्द से कहा उपाधि के रूप में स्वीकार करता है तो कारणत्वरूप विशेषता वाला हो जाता है और उसी अव्याकृत के परिणाम से वह अव्याकृत स्वयं ब्रह्म में अध्यारोपित है तो अव्याकृत का परिणाम आकाश आदि सूक्ष्म कार्य तथा स्थूल कार्य भी अध्यारोपित रहेगा उसी ब्रह्म में तो मात्र अव्याकृत उपाधि से विशिष्ट जो ब्रह्म है अक्षर है पुरुष है वह कारण विशेषता वाला मात्र होता है और अव्याकृत के परिणाम भूत सूक्ष्म कार्य उपाधि वाला हो जाता है तो तृतीय मंत्र में बताया गया कि वह सूत्रात्गर्भ इत्यादि नामों से कहा जाता है एक जायते प्राण मनंद्रिया चम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्व धारिणी उपाधि के साथ साथ सूक्ष्म कार्य उपाधीक चैतन्य जब होता है तो उसे वेदांत शास्त्र में हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा इत्यादि नामों से कहा जाता है ये बताता है तो ये हिरण्यगर्भ भी एक प्रकार से एक तत्व है एक पारमार्थिक तत्व है अभी तक तीन तत्व बताए एक पारमार्थिक तत्व द्वितीय मंत्र से बताया गया वह निर्विशेष है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाभ्यंतरो ज से बताया गया कारण मात्र उपाधि से युक्त जो पुरुष है ये तस्मा जायते प्राण इत्यादि मंत्रस्थ प्रथम पद ये तस्मात् ग्राह्य वो है कारण मात्र उपाधि पुरुष का परामर्शक एक तत्व वह है उसे कारण कारणात्मक तत्व कहा गया और एक उसे कारण ब्रह्म भी कहते हैं कारणात्मक तत्व भी कहा जाता है और कार्य ब्रह्म कहो या एक सूक्ष्म कार्यात्मक तत्व कहो वो है हिरण्यगर्भ गर्भ समष्टि प्राण समि मन समि इंद्रियों के संघातात्मक समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य वो भी एक तत्व है और वेदांत प्रक्रिया के अनुसार वही हिरण्यगर्भ गर्भ अपृत पंचभूतों का पंचीकरण करके स्थूल भूतों का निर्माण करता है और स्थूल भौतिक जगत का निर्माण करता है स्थूल कार्य हिरण्यगर्भ नामक तत्व से निष्पन्न होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्थूल कार्य का तो कारण मूल तत्व नहीं है हिरण्यगर्भ है जो तत्वांतर है तो फिर मूल तत्व को जानने से उसका जो कार्य है कार्य का कारण से अभेद होने से जाना जाएगा मूल तत्व का कार्य मात्र जो सूक्ष्म कार्य है मूल तत्व का उसका तो ज्ञान मूल तत्व के ज्ञान से होगा और जो तत्वांतर हैं हिरण्य गर्भ उसका जो कार्य होगा वह मूल तत्व से यदि उसका कोई संबंध नहीं मूल तत्व यदि कारण नहीं है तो मूल तत्व ज्ञान से स्थूल कार्य नहीं जाना जाएगा तो जो सौन जी का प्रश्न है कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम सर्व विज्ञात सियात यह अनुत्तरित रहेगा इसका उत्तर नहीं हो पाएगा इसके लिए ये बताया गया चतुर्थ मंत्र के अवतरण भाष्य में कि भले ही तत्वांतर से अंतरित प्रतीत हो रहा है यह विराड समि स्थूल कार्याभिमानी चैतन्य जिसको वेदांत प्रक्रिया में विराड वैश्वानर इत्यादि नामों से कहा जाता है वह मूल तत्व और स्वयं के बीच में एक सूक्ष्म कार्य उपाधि हिरण्यगर्भ नामक तत्वांतर से व्यवहित प्रतीत हो रहा है ऐसा लग रहा है कि उसका कार्य है मूल का कार्य नहीं है तो भी ये समझना कि मूल ने ही हिरण्यगर्भ का रूप धारण करके विराड़ को बनाया है विराड़ का वो कारण बना है पूर्व पूर्व जो भी कार्य है उत्तर उत्तर कार्य के प्रति कारण रूपेण आपाततः तो प्रतीयमान उन उन कार्यों के रूप में मूल तत्व ही विवर्तित होकर के उत्तर उत्तर कार्य के प्रति कारण है केवल उपाधियां बढ़ती जा रही है बाकी उपहित तत्व अलग नहीं है जो कारण मात्र उपहित था वही कारण तथा सूक्ष्म कार्य उपहित होता है तो विराड़ का कारण बन जाता है और कारण मात्र उपहित होता है तो हिरण्यगर्भ का कारण होता है और जब कारण उपाधि को भी छोड़ देता तो अपने स्वरूप में अवस्थित होता है तो इसलिए मूल तत्व ही अलग अलग उपाधियों से उपहित होकर के अंतिम कार्य तक कारण है इसलिए कोई भी कार्य मूल तत्व से असंबद्ध नहीं है मूल तत्व का ही कार्य है इसलिए मूल तत्वों को जानने से मूल तत्व से अभिन्न जो सारा प्रपंच है वह जाना जाएगा एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की जो प्रतिज्ञा है वह उपपन्न होगी सिद्ध होगी इस दृष्टि से यह बताया जा रहा है कि हिरण्य गर्भात्मक तत्वान्तर से व्यवहित विराड़ होने पर भी विराड़ ब्रह्म का ही कार्य है इस दृष्टि से कहा गया कि ये सर्वभूतांतरात्मा ये जो चतुर्थ पद में आए हुए अंतिम दो पद हैं एश सर्वभूतांतरात्मा इनके साथ पूर्व मंत्र से जायते पद की और ए तस्मात पद की अनुवृत्ति ले आना तो ये तस्मात्सर्वभूतांतरात्मा भूतांतरात्मा जायते ऐसा एक वाक्य बनेगा ये तस्मात ये सर्वनाम परामर्शक है मूल तत्व का तो ये यानी मूल कारणात एव हिरण्यगर्भ गर्भ भावापन्न जो मूल कारण उस मूल कारण से ही ये सर्वभूतांतरात्मा जाए थे और सर्वभूतांतरात्मा शब्द का अर्थ है विराड सर्वभूत शब्द से लेंगे सभी स्थूल भूत तो सभी स्थूल भूतों की अंतरात्मा का मतलब तद अभिमानी चैतन्य स्थूल कार्याभिमानी चैतन्य वह मूल पुरुष ही उत्पन्न होता है इस सर्वभूतांतरात्मा शब्दित विरा की क्या विशेषताएं हैं उसमें सर्वभूतांतरात्मत्व की उपपत्ति के लिए सिद्धि के लिए कुछ विशेषण बताए हुए हैं सर्वभूतांतरात्मत्व की उपपत्ति के लिए विराड़ के अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो इत्यादि इनमें से जो हृदय विश्वमस् में अ यह सर्वनाम है इदम शब्द का ष्टि का एक वचन वह इदम शब्द शब्दार्थ के अर्थ में मानना य शब्द के पर्याय के रूप में इसलिए अस्य का ही अर्थ करना य हृदय विश्वमस् में अश्य का है यश्य और उस यश्य का अन्वय प्रत्येक विशेषण के साथ है तो यश अग्नि ही मूर्धा अब यश्ये यम है यदोर नित्य संबंध के अनुसार यत् शब्द का प्रयोग जिस वाक्य में होता है वहाँ पर तत्शब्द का प्रयोग न होने पर भी अध्याय किया जाता है यब्द का नित्य संबंधी तत्शब्द होने से तो स ऐसा अध्याय किया जाएगा तो अग्नि ही मूर्धा स एष सर्वभूतांतरात्मा ये तस्माद पुरुषा जायते ऐसा वाक्य बनेगा कि जिसका अग्नि यानी यानि लोक शीर है विराट पुरुष की सर्वात्मता की उपपत्ति के लिए ये विशेषण है ये सर्वात्मा कैसे है प्रत्ये तो भूतों का ही परिणाम विशेष जो संसार में सबसे ऊपर वाला लोक है लोक, उसे कहा जाता है रो दीवलोक शीर है इसका रो सबसे उत्कृष्ट पुण्य का फल है दीवलोक इसलिए उसे फलों में उत्तम कहा जाता है कर्म फलों में और शरीर में जितने भी अंग है उन अंगों में उत्तमांग ये नाम है शीर का शीर को उत्तमांग कहा जाता है तो मूर्धा यानि शीर इस विराट पुरुष का कौन है वो है अग्नि यानी यानि दिवलोक जो संसार में सर्वोत्तम है और शरीर में भी सर्वोत्तम जो अंग है शीर वो है दिवलोक विराट पुरुष का और आंखें कौन है तो यश्य चक्षुसी चंद्र सूर्यो चंद्रमा और सूर्य ही इस सर्वभूतांतरात्मा की आखें हैं और कान कौन हैं तो कहते दिश य्रोत्रे तो इस सर्वभूतांतरात्मा की यानी विराड़ की स्रोत्र इंद्रिया है और शब्द है उसका वाणी है प्रसिद्ध वेद विराट पुरुष की वाणी है और प्राण है ये समष्टि वायु और अंतकरण है सारा संसार हृदय यानी अंतकरणम विश्वम अस्य, क्योंकि चित्त का ही विकार ये सारा संसार है चित्त के रहते हुए समस्त पदार्थ हैं चित्त के विलीन होने पर सारा संसार भी विलीन हो जाता इसलिए अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सचार के अनुसार चित्तमय ही ये सारा संसार है चैत्य है चित्त का विकार है तो ये सारा संसार उसका अंतकरण है और पदभ्याम पृथ्वी तो ये पृथ्वी उसके पैर है रूप से उत्पन्न हुई है का अर्थ है पैर है इस प्रकार ये मूल की चर्चा हो चुकी है भाष्य को देखिए तीन इसमें तम ये सर्वनाम है विराट पुरुष का परामर्शक तम यानी विराजम का अर्थ है विराज की विशेषता वेद बताता है उसके विशेषण बताए जा रहे हैं विराट के तो अग्निर्द्यूलोक असौ वोको गौतमाग्नि श्रुते मूर्धा यस्य यमा सिरह अने अग्नि यश मूर्धा ऐसे लगाना यसे मूर्धा स ये सर्वभूतांतरात्मा ऐसा अनुभव है और अग्निशब्द का अर्थ कर दिया दिवलोक अग्निशब्द का अर्थ दिवलोक कैसे हुआ तो कहते हैं छांदोग्य तथा बृहधारण्य में दिव लोक में अग्नि दृष्टि करने के लिए श्रुति ने बताया है असौ वलोको गौतमाग्नि हे गौतम असौलोक यानि दिवलोक अग्नि वो अग्नि की तरह अग्नि है यानी लोक में प्रथम अग्नि की दृष्टि पंचाग्नि उपासक करें यह वाक्य दिवलोक को अग्नि के तरह अग्नि बता रहा है इसलिए इस मंत्रस्थ अग्नि शब्द का अर्थ है दीवलोक पंचाग्नि उपासक के द्वारा प्रथम अग्नि के रूप में गृहित लोक और वह विराट पुरुष का मूर्धा है मूर्धा है यानी मूर्धा का अर्थ करते हैं उत्तम अंगम शिरा उतम अंग कहा जाता है उत्कृष्ट अंग कहा जाता है शीर को अंग यानी अवयव और चक्षुसो चक्षुसी ये सो जैसा दिख रहा है इकार की मात्रा है वो कार की नहीं तो चक्षुषी चंद्रश्च इति चक्षुषी चंद्र सूर्यो य का करना प्रत्येक के साथ तो चंद्रस् सूर्यश्ची चंद्र सूर्यो यस ये बीच में जो पूर्ण विराम है वो नहीं होना चाहिए और तो चंद्र सूर्य इस दोन दो समास का विग्रह है न चंद्रश्च सूर्यच्चि चंद्र सूर्यो यस चक्षुषी ऐसा अन्वय करना तो जिसके चंद्र और सूर्य माँ नेत्र है कत इति सर्वत्र अनुसंग कर्तव्य यश इस पद का यहाँ पर सर्व सर्वभूतांतरात्मा के जितने भी विशेषण बताए जा रहे हैं प्रत्येक के साथ अन्वय करना यश इस पद का सर्वत्र अनुसंग अनुसंग का अर्थ है अन्वय संबंध कहा ये शब्द कहाँ से आया मूल मंत्र में तो कहीं है ही नहीं तो इसे बताते हैं कि इति पदस्य इति वी वक्ष कृत्वा ये पूर्व के साथ अन्वय करना वी विपरिणाम कृत्वा सर्वत्र अनुसंग कर्तव्य वक्षमान यानि इस मंत्र के तृतीय पाद में कहा जाने वाला जो अस्य पद हैं उसे वक्षमान कहा जाता है आगे जिसको कहना है उसे कहा जाता है वक्ष्यमान तो तृतीय पाद में इस मंत्र के बताया जाएगा पद इसलिए वो हो गया वक्षमान पद तो अस्य इति अस्य पदस्य वक्षमानस्य यानी तृतीय पाद में कहा जाने वाला अस्य यह जो पद है उसी को यस्य ये विपरिणाम कृत्वा उसी को येश्य ऐसे यथ शब्द के रूप में परिणत करके यश इस पद का सर्वत्र अन्वय करना तो यश अग्निर्मूर्धा यश्य चंद्र सूर्य व जैसे अनवय हुआ ऐसे यहाँ भी अनुवय होगा दिशाओं के साथ भी कि दिश स्रोत्रे यश्य तो दिशाएं जिस विराट पुरुष की स्रोत्र इंद्रिया और वाक विवृताच वेदा इसमें विवृत्त पद का अर्थ करते हैं उद्घाटिता यानी प्रसिद्धा वेदा यश वाक ऐसे लगाना तो प्रसिद्ध जो वेद है वे जिस विराट पुरुष की वाणी है वाक है। और वायु प्राणो यश्य पद प्रत्त का प्रत्येक के साथ अन्वय है तो वायु प्राणो यस्य और विश्वमस्य हृदय विश्वमस्दय शब्द जो है वह हृदयस्थ अंतकरण का परामर्शक है इसलिए हृदय का करते हैं अंतकरण विश्वम यानि समस्तम जगत अस् इति तथा यानि इत्य ये सारा जगत जिसका अंतकरण है उसे कहा गया ये सर्वभूता अंतरात्मा सारे जगत को अंतकरण क्यों कह रहे हैं कहते इसलिए कि सारा जगत अंतकरण के रहते हुए सत्वेन प्रतीत होता है और अंतकरण के विलीन होते ही ये भी विलीन हो जाता इसलिए इसे अंतकरण कहा जा रहा है समस्त जगत को ये लिखते हैं कि सर्वम ही अंतकरण विकारम एव जगत सर्व एवं जगत अंतकरण विकारम एव सारा संसार अंतकरण का ही विकार है चैत्य है चित्त का ही विकार है इसलिए क्या होता कहते मन से सुसुप्ते प्रलय दर्शनात् तो, तो सुसुप्ते अन्य सुसुप्ति अवस्था में ये सारा संसार कहाँ जाता है तो कहते हैं मनस्व प्रलय दर्शनाथ ये सारा संसार मन में विलीन होता है और वह मन अपनी जो मूल अवस्था है उसमें अवस्थित हो जाता है अनविव्यक्त नाम रूप दशा में कारण अवस्था में अपने सामान्य अवस्था में रहता है सुसुप्ति में मन नहीं रहता ऐसी बात नहीं है मन रहता है हाँ सुसुप्ति में भी मन रहेगा लेकिन विशेष विशेष जो वृत्तियाँ होती है ना जागृत और स्वप्न में उन विशेष विशेष वृत्तियों से युक्त नहीं रहेगा उसका सामान्य स्वरूप रहता है सुसुप्ति में भी मन रहेगा तो चेतना रहेगी मन में ही सामर्थ्य है जो सामान्य चेतन है अधिष्ठान उसका आभास चिदाभास ग्रहण करने का चेतना ग्रहण करने का सामर्थ्य मन में है तो सुसुप्ति के समय चेतना रहती है जो सव हैं मुर्दा है उसमें और सुसुप्त पुरुष में अंतर है ना सुसुप्त पुरुष में चेतना है और मुर्दे में वो चेतना भी नहीं है क्यों नहीं है चेतना इसलिए कि चेतना यानी चिदाभास और चित्त का आभास यानी प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति जिसमें है मन में वह मन मुर्दे में नहीं है वो चला जाता है जब तक मन रहता है तक तब तक मृत ही घोषित नहीं किया जाता मन और प्राण जब तक है तब तक वो जीवित है और सूक्ष्म शरीर चला गया तो माना जाता है फिर मृत हो गया तो उस समय भी सामान्य चेतन तो है अधिष्ठान के रूप में मुर्दे में नहीं तो देशतः परिच्छिन्न हो जाएगा न ब्रह्म यदि मुर्दे में नहीं होगा तो देश परिछिन्नता आएगी उसमें तो पूर्ण नहीं हो जाएगा तो हाँ परिचिन हो जाएगा इसलिए ब्रह्म तो इन्हें आत्मा चेतन आत्मा तो वहां भी है चेतना नहीं है व्यवहार में हम जिसको चेतन मानते चिदाभास को ही चेतन के आभास को ही चेतन मान लेते हैं वो चेतन जिसको व्यवहार काल में चेतन कहते हैं चिदाभास को वह चिदा भास जिस अंतकरण रूपी दर्पण में पड़ता था वो अंतकरण रूपी दर्पण हट गया यहाँ से इसलिए वहाँ चेतना नहीं है वो जहाँ गया अंतकरण वहाँ रहेगी वो चेतना और सुसुप्त पुरुष में अंतकरण के रहने से वो चेतना रहती है इसलिए चेतन के सामान्य आभास को ग्रहण करने योग्य अंतकरण करन तो रहता है ये नहीं कि सर्वथा अविद्या रूपी होकर के रहता हम जिस चेतना को ग्रहण कर पाते हैं हम जिस चेतना को जानते हैं ऐसी चेतना को अभिव्यक्त करने योग्य अंतकरण करन का अस्तित्व सुसुप्त अवस्थापन्न पुरुष में भी माना जाता है वो विशेष वृत्तियाँ तो नहीं है वहाँ पर क्योंकि विशेष वृत्तियों का जो कारण है अन्य इंद्रिया तथा प्रमाण वो वहाँ नहीं है लेकिन सामान्य अंतकरण है उसमें चेतना है वह चेतना ग्रहण योग्य अंतकरण उसमें ये सारा संसार विलीन हो जाता है ये जो लिखा है भाष्यम भाष्कर भगवान ने अविद्या नहीं लिखा मन ओ वो प्रलय दर्शनात् मन को लिखा है ना? इसलिए मानना पड़ेगा कि सुसुप्ति अवस्था में भी मन है सर्वथा अभाव नहीं है अविद्या रूप मात्र नहीं है मन। जो जागृत स्वप्न में व्यवहार होता है उस व्यवहार योग्य मन नहीं है लेकिन सामान्य चेतन का आभास ग्रहण करने योग्य मन उस समय सुसुप्ति में है और उस मन में ये सारा संसार सुसुप्ति के समय विलीन होता है और फिर जैसे ही सुसुप्ति से जागृत अवस्था में आता है तो अंतकरण सविशेष वृत्ति वाला हुआ सविशेष हुआ न विशेष विशेष वृत्तियों से युक्त तो हुआ तो वह अंतकरण आ गया तो सारा संसार भी आ गया इसलिए माना जाता है अंतकरण इस विराट पुरुष का ये सारा संसार है मन के रहते हुए संसार है मन के विलीन होने पर संसार नहीं है तो मन सुसुप्ते प्रलय दर्शनात् आगे कहते हैं कि जागृतेपि ततएव अग्निविशुलिंगवत भी प्रतिष्ठा तो, तो जागृतेपि यानी सुषुप्ति अवस्था में जिस मन में यह संसार विलीन हुआ उसी मन से ततः शब्द से उस मन को लेना एव मनस ऐसा उसी मन से जिस मन में सुसुप्ति के समय ये संसार विलीन हुआ था उसी मन से ही विप्रतिष्ठानात् अर्थ है उत्पन्न होने से जागृत अवस्था में अभिव्यक्त होता है कैसे अभिव्यक्त होता है तो कहते अग्नि विश्वलिंगवत तो जैसे लकड़ी रूपी इन से प्रदीप्त अग्नि से उस लकड़ी की अग्नि की उपाधिभूत लकड़ी के अवयव अलग अलग हो जाते हैं तो उन अवयवों से तादात्म्यपन्न अग्नि जो विश्वलिंग कहलाती है चिंगारी कहलाती है वह चिंगारी चिंगारियाँ जैसे अग्नि से निकलती है ऐसे उसी मन से जागृत अवस्था में ये संसार निकलता है और सुसुप्ति के समय उसी मन में विलीन हो जाता है और आगे हैं पदभ्याम पृथ्वी इसकी व्याख्या करते हैं कि यश पदभ्याम जाता पृथ्वी यश्य पदभ्याम यानि पाद रूपेण पृथ्वी जाता जिसके पैर के रूप से पृथ्वी उत्पन्न हुई पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई ऐसा नहीं पैर रूप से पृथ्वी उत्पन्न हुई पृथ्वी उसके पैर है ये इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया है आगे हैं देवो विष्णु अनंत प्रथम शरीर त्रैलोक्य देहो उपाधि तो येषेव सर्वभूतांतरात्मा इसकी व्याख्या इसमें एष ये सर्वनाम है प्रकृत चैतन्य का परामर्शक अब ये जो स्थूल संसार है कार्य है समष्टि स्थूल कार्य इस समष्टि स्थूल कार्य अभिमानी चैतन्य को का परामर्शक है ऐस शब्द यह देव यानी चेतन विष्णु कहलाता है अनंत कहलाता है प्रथम शरीरी इस नाम वाला हो जाता है त्रैलोक्य देहो उपाधि भी इसका नाम है और सर्वभूतांतरात्मा है इसमें सर्वभूतांतरात्मा पद का विग्रह है सर्वेशा भूतानाम अंतरात्मा सर्वभूतांतरात्मा ऐसा तो सर्वेशा भूता अंतरात्मा सही तो यही सभी भूतों की अंतरात्मा है यहाँ भूत शब्द पंच महाभूतों का परामर्शक है इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं सर्वेशा भूताना पंचमहाभूता भूताना का अर्थ है स्थूल पंच महाभूतों की आत्मा यही चेतन है अंतरात्मा का अर्थ करते हैं अंतरात्मा यानी स्थूल पंच पंचभूत शरीरों ही विराड़ सर्वभूतांतरात्मा शब्द का अर्थ निकला स्थूल पांचो भूत जिसका शरीर है वह विरा पुरुष है है का अर्थ है भाष्य में एक वाक्य है कि सही सर्वभूतेशु द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता सर्व कर्णात्मा तो यही सभी प्राणियों में दृष्टा श्रोता मन्ता, विज्ञाता इत्यादि नामों से कहा जाता है वह सर्व करणात्मा है करण यानी इंद्रिया और उनकी आत्मा है यानी प्रेरक है यही स्रोत्र से मनोसो मनुष्य है अधिष्ठान है प्रकृति चेतन ही तो इस प्रकार ये समष्टि उपाधि जो कारण तथा कार्यात्मिका है उसका वर्णन हुआ और समष्टि उपाधि चैतन्य को भी बता दिया गया जो तत्वमसी वाक्य में तत्शब्द का वाचार्थ है ये विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर ये सब तत्वमसी वाक्यांतरगत वाक्यार्गत शब्द के वाचार्थ हैं कार्य उपाधि कारण उपाधि और जो दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि से बताया गया निर्विशेष है वह तत्पद का लक्षार्थ है अब तत्वशी वाक्यांतर्गत जो तम पदार्थ है वेष्टि उपाधि चैतन्य आविद्या सूक्ष्म वेष्टी शरीर और स्थूल वेष्टि शरीर ये तीन उपाधि तम पदार्थ की भी है और त्व पदार्थ का एक शोधित स्वरूप है वो दिव्य हेमूर्त पुरुष इससे अलग नहीं है निरुपाधिक स्वरूप तो उपाधि से विविक्त तम पदार्थ और उपाधि से विविक्त तत्पदार्थ में कोई अंतर नहीं है दोनों एक हैं वे दिव्योमूर्त पुरुष से बताए गए हैं और सोपाधिक स्वरूप में उपाधिकृत भेद है वो समष्टि उपाधि है ये वेष्टि उपाधि है कारण उपाधि में उसकी माया उपाधि है तत्पदार्थ की इसकी अविद्या उपाधि है माया और अविद्या में थोड़ा अंतर है त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है गुणत्रय की साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है और गुणत्रय की साम्यावस्था ये मूल प्रकृति है उसे अव्यक्त अव्याकृत इत्यादि नामों से कहा जाता है प्रकृति और इन्हीं में से जब जगत का निर्माण होना होता है तो गुणत्रय की विषम अवस्था होती है और उसमें सबसे पहले शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था प्रकृति की आती है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था का ही नाम है माया उसे महतत्व भी कहा जाता है वेदांत का महतत्व है वो माया और उससे फिर अहंकार होता है अव्यक्त से महत तत्व होता है न और महत तत्व से अहंकार और अहंकार से फिर पंचतन तो अव्यक्त है गुणत्रय की साम्यावस्था महत्त्व महत तत्व है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था सत्वगुण का विशेषण है शुद्ध सत्व और सत्वगुण में शुद्धता अशुद्धता मानी जाती है रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जिस सत्वगुण पर थोड़ा भी नहीं पड़ता ऐसी अवस्था में जो सत्वगुण है उसे शुद्ध सत्वगुण कहा जाता है रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत रहते हैं दबे हुए रहते हैं अपने प्रभाव में थोड़ा भी ले नहीं सकते सत्वगुण को जिस अवस्था के उस अवस्था को कहा गया शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था प्रकृति की तो वो है माया इसलिए माया में रजोगुण तमोगुण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता वो कार्यकर नहीं होता और मलिन सत्तो प्रधान अवस्था वो अविद्या कहलाती है सत्वगुण का विशेषण है मलिन वहाँ शुद्ध विशेषण था माया में तो सत्वगुण प्रधान तो है लेकिन शुद्ध सत्वगुण प्रधान नहीं है मलिन सत्वगुण प्रधान है जिस अवस्था में वो अवस्था है प्रकृति की अविद्या और वो जो सत्वगुण की मलिनता है उसके कई प्रकार हैं सत्वगुण की मलिनता के इसलिए अविद्या भी एक नहीं है अविद्या में ये वेष्टि उपाधि है ना न हाँ, हाँ, उस तारतम्य को लेकर के अविद्या भी अनेक है जीव की कारण उपाधि अविद्या भी अनेक है किसी किसी जीव की अविद्या रूप जो कारण उपाधि हैं उसके सत्वगुण में रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है तमोगुण का कम रहता है ऐसी किसी की अविद्या है उसे भी मलिन सत्व प्रधानी कहा जाएगा अवस्था किसी में तमोगुण का अधिक्य रहेगा रजोगुण का न, आ, हाँ न्यूनता रहेगी रजोगुन की तो वो भी मलिन सत्व प्रधान अविद्या है तो ये जो मलिनता में तारतम्य है उस तारतम्य को लेकर के अविद्या में भी भेद है अनेक है सभी जीवों की उपाधि भूता अविद्या एक जैसी नहीं होती जीवों के अवांतर जो चार भेद है ना विषय विशे, विषयी पामर विषयी जिज्ञासु ऐसे तो थी नहीं है और मुक्त तो कहने के लिए जीव है वो तो ब्रह्म ही है ज्ञानी तो आत्मेव में मतम तो उसमें ये जो पामर है उसकी उपाधिभूता अविद्या में विषयी की उपाधिभूता अविद्या में और जिज्ञासुकी विषय भूता उपाधिभूता अविद्या में का भी अंतर रहेगा पामर की अविद्या तम प्रधान रहेगी ज्यादातर विषय की रज प्रधान रहेगी रजोगुण तमोगुण का प्राबल्य रहेगा लेकिन बहुत अधिक नहीं सत्व गुण के प्रभाव में रहने वाले रजोगुन तमोगुण जिसके अंदर है ऐसी अविद्या होगी जिज्ञासु की अविद्या इसलिए तो जिज्ञासा उसके अंदर होती है इसलिए तो उसके अंदर नित्य नित्य वस्तु विवेक वैराग्य समाधि छठ संपत्ति मुमुक्ष है रजोगुन तमोगुन रहेंगे लेकिन सत्वगुण के अधीन रहने वाले सत्वगुण को बार बार परास्त करने वाले नहीं कभी सत्वगुण से परास्त होने वाले भी रजोगुण तमोगुण जिसमें हैं वो रहेगी ऐसी उपाधि होगी विषय जिज्ञासु की अविद्या और फिर जिज्ञासु में भी श्रवण करने वाले मात्र अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन तीन है ना तो मात्र श्रवण में ही लगे हैं मनन निधि ध्यासन नहीं हो पाता तो वहां भी अविद्या में तारतम्य है और निधि ध्यास की भी परिपक्व अवस्था होती है उस समय भी अज्ञान रहता है अविद्या रहती है अज्ञान तो दूर होता है अविद्या दूर होती है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से मात्र अविद्या जाएगी ना, तब तक तो रहेगी लेकिन उस निधि ध्यासन की परिपक्व अवस्था में जो अविद्या है उसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल कारक नहीं होगा रहेगा सत्वगुण के अधीन होकर के शिथिल पड़े हुए रजोगुण तमो गुण रहेंगे वृद्धावस्था को वार्धक्य को प्राप्त हुए रजोगुण तमो गुण रहेंगे फिर सत्वा संजायत ज्ञानम के अनुसार ऐसा जो वो सत्वगुण प्रधान है अविद्या में जहाँ तो ईश्वर की उपाधि की समान उपाधि हो गई किसकी जिज्ञासु की भी अंतरंग साधन श्रवण मनन नित का अनुष्ठान करते करते फिर जा करके अहम ब्रह्माष्टमी बोध होता है बहुत साधना से साधक को अपनी कारण उपाधि अविद्या को भी माया के जैसा करना पड़ता है माया जैसी ही हो जाती है अविद्या जैसी कहने से भेद तो रहेगा ही माया ही नहीं होगी माया जैसी होगी तो माया जैसी जब होती है तब जाकर के अहम में साक्षात्कार होता है। यानी रजोगुण तमोगुण को सर्वथा अभिभूत करना पड़ता फिर वह त्रिगुणातीत होगा इसलिए भगवान जो है बिल्कुल ज्ञानी त्वात्मय वो मे कह करके अपना स्वरूप ही जिसको स्वीकार कर रहे हैं थोड़ा देखेंगे न जिसको अपने जैसा ही दिखाना है अपना स्वरूप ही दिखाना है उसकी उपाधि में अपनी उपाधि में कुछ तो समानता होनी चाहिए ना थोड़ा बहुत न्यूनता हो जाए तो अलग बात है अनुग्रह से उसे मान लेते हैं लेकिन अनुग्रह करने के लिए भी थोड़ी तो समानता होनी चाहिए ना तो अपनी उपाधि जैसी उपाधि जिसकी होती है और वो होता है चिंतक में चिंतित के गुण आते हैं ना इसलिए योगशास्त्र में ईश्वरानुसंधान तजपस तदर्थ भावना कहा जाता है ना करने के लिए कहा जाता है और यहां भी अपने यहाँ उपासनाएं जो बताई हैं शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया विशिष्ट चैतन्य कारण ब्रह्म की शांडिल्य विद्यादि ये चिंतन करते करते फिर चिंत्य के गुण चिंतक में आ जाता है ना उसके जैसा हो जाता है तब जाकर के अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाता है और इसलिए अविद्या रहेगी जीव की उपाधि वेष्टी उपाधि उसमें तारतम्य है भेद है अविद्या ये कारण उपाधि होने पर भी वे अनेक है माया एक ही है उसमें कोई तारतम्य नहीं है शुद्ध सत प्रधान है ना, उसकी शुद्धि में कोई तारतम्य नहीं है कि इतनी शुद्धि इतनी शुद्धि है ऐसे उपूर्ण शुद्ध है और ईश्वर की और क्या जीव की उपाधि अविद्या में जो मलिनता है उस मलिनता में तारतम्य है तारतम्य होने से अविद्या में अनेकत्व है भेद है इसलिए अविद्या उपाधिक जीव भी अनेक है उपाधिक कृति तो भेद है ना उनमें उपाधियाँ जितनी होगी उतने जीव होंगे अविद्या अनेक होने से अविद्या उपाधिक जीव भी अनेक है तोम पदार्थ और फिर उनकी उस अविद्या के साथ साथ वेष्टि सूक्ष्म शरीर वो भी आ जाते हैं तो वेष्टि सूक्ष्म शरीर तो अलग अलग ही है और फिर स्थूल का जो शरीर है चौरासी लाख प्रकार के ये भी उपाधि के रूप में स्वीकार कर लेता है तो तीन उपाधियाँ तत्पदार्थ की भी है तीन उपाधियाँ त्व पदार्थ की भी है ये जो तीन उपाधि से विशिष्ट है म पदार्थ इसकी उपाधि की उत्पत्ति ही तोम पदार्थ की भी उत्पत्ति है जैसे ईश्वर स्वतः उत्पन्न नहीं होता है ईश्वर की उपाधि माया समष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि स्थूल शरीर रूपी उपाधि उत्पन्न हो रही है तो माना जा रहा है वो हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ तो विराड़ उत्पन्न हुआ ये माना जा रहा है ना ऐसे त्व पदार्थ का भी स्वरूपतः जन्म नहीं होता न जाएते मृतेवा वो स्वरूपता है लेकिन इनकी उपाधि की उत्पत्ति ही त्व पदार्थ की उत्पत्ति मानी जाएगी तो जीवों की उत्पत्ति होती है उनके उपाधि की उत्पत्ति और उनकी उपाधि की उत्पत्ति जिस प्रकार से होती है वो उस प्रकार से होने वाली उत्पत्ति भी कोई मूल पुरुष से भिन्न कारणांतर से नहीं हो रही है जैसे तत्पदार्थ की उपाधि मूल तत्व से ही हुई उत्पन्न चाहे वो माया हो चाहे वो सूक्ष्म समष्टि शरीर हो या स्थूल समष्टि उपाधि हो वह उत्पन्न हुई मूल तत्वों से ही जैसे ऐसे ये बताना है कि तुम पदार्थ की भी जो अलग अलग ये उपाधियाँ हैं ये सब भी उत्पन्न होती हैं इसी मूल पुरुष से जिस मूल पुरुष से उत्पन्न हुई तत्पदार्थ की उपाधि इसे बताया जा रहा है पंचम मंत्र में पंचम मंत्र की चर्चा हम लोग कल प्रारंभ करते हैं अच्छा आजामो शाह हैं कल प्रतिपदा होने से अनध्याय रहेगा